तेरा। जा जा जाेर भयो सहुम कसरी यो कड़ा लाछना मं को दिल भित्र अड़छ कसरी यो अगुल्टो घृणा यी कति सम्मीचमती का डहार ईर्षा कति बैरी साधन निमित्त आज म पापी अचानो हरे बल्दो जोवन को प्रवाह कसरी बोकी ममा हो मियो। मेरो जीर्ण शरीर को दशकुना जाजल्य पारी दीय बीमझाई सब गुप्त सुप्त सपना उत्साह नौलो भरऊ बासने जीवन को मिठो रहरमा संगीत नौलो भरऊ लोबी हाथ बड़ा जब बड़े लावण्य तिम्रो लेरा हाथ हु फतक्क भूईमा गल झर नकिन एटा निर्मल प्राणलाई कसरी छोई बिगारे ओहो गोली लग झ छ आज दिलमा में समझी महापाप त्यो काड़ी देह छिया छिया गरी गरी यो प्राण मेरू लुछोस् जे होस जति हो सहंजु सवती मईमा परोस जे परोस दोषी हूँ तनईु हो अलिकता ती भक्ति ले के गरिन नंग्याई कन फौज बीच बिचरा लाने घिस कस्तु तो यु बदलाव महले कस्तो कड़ा यातना एवटा को अपराध बाट अरुमा अरुण यने शासना सकिन्न अग्नि कहींलै दंकि तोड़ी तोड़न सकिन्न अग्नि कहींलै जोड़ि जोड़ो तिम्रो आठ अठोटलै मूल्क में पस्ने छर्क युग संध्या सुंदर न्याय शांति सुख को सारा हसाई मुख बेला ल्याने क्रम महा संघर्ष ज्वाला बनी जाऊ दुख सही तपी विरहिणी मेरी प्रिया संगिनी पीड़ा कष्ट बेथा मलाई न सता संबंध हमरो छूटा जे होस होस तोड़ेर जादई जा तिम्रो पीर लिय दुर्बल होद सानू बनू के कती नेपाली जनलाई सोच सबको यस्तै यहाँ दुर्गति ऊ लियाऊ सब दुख दर्द जगको भन्ने इरादा ली जस्तै कष्ट परे विपत्सही संघर्ष कर जी यो नेपाल नया बनाऊ न महा जन्मऊ यहीं फेरी म यो इच्छा परिपूर्ण पार प्रभु हे हाँसे जु मगे दन छन अग्निघरमा अन्याय दन की कन जन्मी क्रांति महान इस मूल्कमा फर्कुन् का दिन हमरा पापर भूल का तीरिदीऊन् तीर्नई नो नागर भीख मागर सुजन सुजनमा हो भीम को अंतिम कि सुन्न न सकिने यो समाचार फौज बीच में छोड़ी दिने रे अहो जे जस्तो दिन पर्द थो रो मेरे ऊपर मई नंग्याईकन भक्ति फौज बीच नाड़ी दिने रे कठ चिंता को घन भित्र मन में आधी चल दछा अड़ने ठाऊ कतई नाई मनयो हु औ गिर्द गंजा गोल छाति रिक कस्तो अहो दुर्दशा उरले उर् दुखले असैय्य मनमा खाद गोता यहाँ था छ मलाई है अजपनी लौ के हुने हो अहो जाने जीवन भन्नु पर्ण सब नई यो जिंद हो यु को मानस कर्म गर्द से यहाँ यो तो तमाशा काम इसम नई न सच्चा सुख फेरी गराने सबूही मने रने अपनी लीला गर्च समस्त ईश्वर बनी आपणी ओधनी मं में कुन रोग पश्च कसरी के युक्त ले हट्छनी यो निंतन एकदेवक बस्तार बस्ता र जाल जाल महा परेर उनको जान गुम्यो व्यर्थ मां घोर मिल्यो कठोर किनो शास्त्री कठै व्यर्थ मत्या राजकुमार को गरनमा म हो हातरे मानियो आयुर्वेद महा प्रवीण बिचरा सोजो गुणी वैद्य थियो छोपी नाक ताजुमान अहिले क्या धापमा भासियो सोजो जानत चक्र को बीचपरी यो मारियो मेरा मित्र तिमी कहाँ आई रहे को छुमा। जारी घोर कृतज्ञ यो जगत को देखी रहे को छुमा हाले को गांस खान यमले लौछछाड़ भल्ला सरी आयुर्वेद प्रवीण अनुभवी नेपाली धन्वंतरी चोखो पंडित एक देव पिहा मारियो बेफ्क मरियो महा अमोग मड़ी थो हा का फैंक हत्यारा बनी भाजुमान कनता के राखी अहम शास्त्री घोर दिए अंत करो अधम भीम मथि दगा ती बेफ्कमा नई गए यो जाल रचेर शांति जनको बेहाल दिए लाक्षण घाम अवश्य बादल बड़ी ढाकी दिए तापनी तस्त सत्य रह गायब सदै मिथ्या अध्यारो मनी मात्र जाल फरेब हो मप्रतिको यो लाछना झूठ हो हत्या राजकुमार को कि नौ कस्तो कुरा यो हो उर्ली विस्मृति को महाजलोदले ढाक्ने छपूर्ण यो के ही भाग रहन्न केवल यहां अड़ने कुरा सुन्ने हो योण भई विरा अर्प जीबन फन फन जस्तो जे हुनु हु टारे र टार्यो के को शोक लिने यहाँ फजुलमा जे हो हुने होने हुना हो। जालर झेल छी यहां धोका हुने लोक को मिन्नता दुख यहां झिलका म आलोकको हे आलोक तिमी चमक्क चमकी मेरु खुलाऊ पथ मया को बस में पड़े इसरी धेरे नटास भ्रम खोई दुख कहाँ छ आज सब संपूर्ण म्याप्त छह हो जीवन मर् क्रम हो संसार चल्द चा। चिंता बाट उचित उ पर गई निश्चिंत हऊँ भनी रोजे यो पथ किंतु झनझन यहाँ चिंता घुम्यो फन्फनी आई ती अगि का अनेक घटना बिच्छी भाई डस्त मईलू नगर्नुति करें धाबा म बोलदन कोई भीम गयो कथा करुण योग भूँ भन्नुम झूठ हर के यो घोर जंजाल मस्त थो कसरी कसो हुन गयो प्रत्यक्ष नई देखियो दुख को अखड़ा रहे बुझियो निसार संसार यो भंचन भीम भैर शांत इसरी यो कष्ट के हो गुनी हो शकष्ट उऊ केवल यहां अस्तित्व को निर्धनी दृष्टा द्रष्टात्र मत मता समय को भोक्ता हुई होइन पीड़ा संकट बाट भिन्न मचुहाई मेरो हुई होइना जा जा बौम अनंतमा मां गरुड़ झड़ उड़ उड़त आत्मा चरा कष्ट मलाई समझेर मई अझे कुरा हे धारा स्मृति को त तो बंद भाईदे पाखा मलाई लगा भक भक तप्त कराई मा भुटी भुटी दिश कड़ा वेदना खस खस विस्मृति को महाप्रलय का पर्दा सब छोपीदे चिंता दुख कष्ट को जलन यो सारा बिलाई तंदे। यो कस्तु बिकराल काल अ भोगी रहेक छुम मक्शु न जिओ नक्षु अस्तो दशा निर्मम होइन होत्य होइन यहाँ भोग्दु मैले तर टाँसी मैसित आने किन हरे कस्तो अंधारो छ जाने को म मुक्त हूँ तर कस्तो कड़ा बेदना जा जा चुरा जा अब यहाँ मैमा मलाई मिला वास्ता वस्ता छमा कु विकलता मेरू पिछा यस्तो तप्त कराई माँ भुटी भुटी के भो तलाई मजा पीड़ा भो घन घोर जोड़ न लगा अस्तित्व पोलद जला फाड़ी झंझट जाल झंझट यहाँ प्रस्थान बाटो खुला मेरू भागत शून्य को तटपुग्यो नैराश्य को माझमा पर्दा अंतिम गिर्न गिर्ण अग्द यौ साँझ में घंटी बच्च समाप्ति को टिनी मरमान तक मर्मात सारा प्रतिघात घातर को है हई नाटक